माँ की बातें स्वामी अरूपानंद उद्बोधन सुबह मैं अच्छा माँ तुमने जयराम बाटी में कहा था कि सबकी उत्पत्ति एक समय हुई है जो कुछ हुआ है सब एक ही समय हुआ है एक एक करके नहीं हुआ माँ उन्होंने क्या एक एक करके सृष्टि की है यह मान, मानो उनकी एक कल चली रही है जैसे आटे की चक्की कल वाला देखता है कि कहीं उसकी कल खराब ना हो जाए वह यह नहीं देखता रहता कि गेहूं का एक एक दाना पीस रहा है या नहीं वैसे ही वे अपनी कल ठीक रखते हैं कहां कौन क्या-क्या कर रहा है, इन सब छोटी छोटी बातों को वे थोड़े ही देखते रहते हैं उनकी अनंत सृष्टि है उन्हें सब समय चौकस रहना पड़ता है इतनी बारीकियों को देखते रहने से भला कैसे चलेगा मैं मां कभी कभी तुम्हें रामायण पढ़ते हुए देखता हूँ तुमने पढ़ना कब सीखा माँ बचपन में प्रसन्न रामनाथ ये लोग सब पाठशाला जाते थे उनके साथ मैं भी कभी कभी जाती थी उसी से कुछ कुछ सीखा था बाद में कामार पुकुर में मैं और लक्ष्मी वर्ण परिचय से कुछ कुछ पढ़ती भांजे हृदय ने एक दिन पुस्तक छीन ली और कहा लड़कियों को लिखने पढ़ने की क्या जरूरत बाद में क्या उपन्यास नाटक पढ़ना है लक्ष्मी ने पुस्तक नहीं छोड़ी घर की लड़की जो ठहरी उसने जोर पकड़ लिया मैंने बिना किसी को बताए एक किताब एक आना देकर मंगवाई लक्ष्मी पाठशाला में पढ़कर आती और आकर मुझे पढ़ाती पर अच्छी तरह सीखना दक्षिणेश्वर आने पर हुआ ठाकुर तब इलाज के लिए श्याम में थे मैं अकेली रहती भव मुखर्जी की लड़की स्नान को आती वह बीच बीच में बहुत देर मेरे पास रुकती रोज नहाते समय सबक देती और देख लेती मैं उसे साग सब्जी बगीचे से जो मेरे यहाँ दिया जाता बहुत सा उसे देती मैं माँ ठाकुर जयराम भाटी क्या कई बार गए थे अथवा एकाध बार माँ कई बार गए थे कभी कभी तो जाकर दस बारह दिन रह जाते जब भी वे कामार जाते वे जयराम बाटी शिहर ये सब जगह होकर वापस लौटते शहर में उन्होंने ग्वाल बालों को सिखाया खिलाया था मैं यह कब की बात है साधना के समय की या उसके बाद की माँ साधना के बाद की साधना के समय तो उनकी उन्माद की सी अवस्था थी उस समय ससुराल जाने से लोग उन्हें पागल कहते शिव जब ससुराल को गए तो सभी कहने लगे अरे उमा तेरे कपाल में क्या यही बदा था कि आखिर मैं इस पगले के हाथ पड़ी उस समय विवाह के बाद ठाकुर को लोग कितना क्या कहते पगला दमान है रे अब क्या होगा पता नहीं मैं कल जो मणिंद्र गुप्त आए थे उन्हें तो और कभी नहीं देखा माँ वह और एक बार आया था ठाकुर के पास जाता था तब बहुत छोटा था मैं छोटे नरेन को यहाँ एक बार भी नहीं देखा माँ वह आता नहीं ठाकुर के पास आता था काले रंग का था छरहरा बदन मुंह में माता के दाग थे ठाकुर उसे बहुत प्यार करते थे उसकी याद करते कहते देखो छोटे नरेन की याद आ रही है यह छोटा नरेन आया भावावस्था में वे देखते मैं पलटू बाबू केवल एक दिन यहाँ आए थे तारक बाबू बेलखरिया के तो बीच बीच में यहाँ आते हैं माँ पतू पलटू भी बीच बीच में आया यहाँ आता है मुझे हर महीने एक रुपया देता है बड़ा गरीब है मैं जब जयराम बाटी में रहती हूँ तो वहाँ भेजता है पतू और मरिंद छुट्टी में जब ठाकुर के पास जाते थे तब बच्चे थे दस ग्यारह साल के काशीपुर के बगीचे में होली के दिन सब लोग बाहर चले गए अबीर खेलने पर ये दोनों नहीं गए ठाकुर को हवा करने लगे एक इधर से दूसरा उधर से बच्चे ठहरे हाथ में पंखा ठहरता नहीं था कभी पंखा करते कभी पैर दबाने लगते ठाकुर को तब खांसी थी सिर में जलन होती इसलिए हवा की आवश्यकता होती ठाकुर कहते अरे जाओ जाओ तुम लोग नीचे जाओ अबीर खेलना सब गए हैं पतू कहता नहीं महाशय हम लोग नहीं जाएंगे हम लोग यहीं रहेंगे आप हैं भला आपको छोड़कर हम लोग जा सकते हैं वे लोग किसी प्रकार भी नहीं गए ठाकुर रोते हुए कहने लगे अरे ये लोग ही मेरे रामलला हैं मेरी सेवा करने आए हैं लड़के हैं फिर भी मुझे छोड़ आमोद प्रमोद की ओर लौट भी नहीं देखा मैंने देखा यह कहते हुए उनकी आँखों से आंसू छलक उठे मैं ठाकुर के पास कितने सब भक्त जाते थे वे सब अब कहाँ हैं यहाँ तो कोई आता नहीं मां वे लोग अपने आप में आनंद में हैं मैं वह भी क्या आनंद है माँ सो तो ठीक है बेटा संसार में स्त्री पुत्र को लेकर क्या कोई सुख है सब कामनी कांचन में भूले हुए हैं संसार में आखिर सब कुछ भोगना ही है मैं उस पर फिर मन बहिर्मुखी है माँ जगदम्बा काली ही सबकी माँ है उन्हीं से अच्छा बुरा सब हुआ है उन्हीं ने सब पैदा किया है स्वतः सिद्ध साधन सिद्ध हटात सिद्ध उनसे ही निकले हैं मैं हठात सिद्ध क्या है माँ जैसे कोई दूसरे का धन पाकर हटात, बड़ा आदमी हो जाए इसी समय नलनी नहा कर आई ऊपर का संडास थोड़ा गंदा था इसलिए उसने उस पर एक दो हंडी पानी डालकर साफ़ किया था इसीलिए वह गंगा स्नान करके आई है माँ ने देखकर कहा नलनी गंगा स्नान कर आई हो नलनी ने कारण बताया मैं नल में नहाने से ही तो होता माँ ठीक ही तो है नल में नहाकर गंगा जल छू लेने से ही हो जाता नलनी का शरीर स्वस्थ नहीं था नलनी ऐसा भी कहीं होता है आखिर वह संदास जो है माँ उससे क्या हुआ तूने मल को छुआ तो नहीं और छूने से भी क्या होता पेट में भी तो वही है ठाकुर कहते थे एक बर्तन में भात दाल सब्जी पनीर मक्खन सब रख दो दो दिन बाद ही सब सड़कर दुर्गंध देने लगेगा मल भी तो वही है उन्होंने दक्षिणेश्वर में खुद का मल मुंह में दिया था नांगटा तोतापुरी ने कहा वह तो खुद का मल है तब ठाकुर ने अन्यत्र जाकर मल को चखा मैं भी तो गांव में कितनी ही बार सूखे मल के ऊपर से चली हूँ दो बार गोविंद गोविंद कहा कि बस शुद्ध हो गई मन में ही सब है मन में ही शुद्धि है और मन में ही अशुद्धि मनुष्य पहले खुद को दोषी बनाता है तभी दूसरे में दोष देखता है दूसरों में दोष देखने से भला उसका क्या होगा खुद की ही हानि होगी मेरा बचपन से ही यह स्वभाव रहा है कि मैं किसी के दोष नहीं देख सकती यदि मेरे लिए कोई थोड़ा भी कुछ करता है तो मैं उसे उसी के माध्यम से याद रखने की कोशिश करती हूँ फिर मनुष्य के दोष देखना क्या मनुष्य का दोष देखना चाहिए वह मैंने नहीं सीखा क्षमा ही तपस्या है मैं स्वामी जी कहते थे कमरे में यदि चोर घुसकर कुछ निकाल ले जाए तो तुम्हारे मन में उठेगा चोर चोर पर एक शिशु के मन में चोर बुद्धि नहीं होती वह किसी को चोर के रूप में नहीं देखता माँ वह तो है ही जिसका मन शुद्ध है वह सब शुद्ध ही देखता है इस गोपाल का उस समय गोलाप माँ किसी काम से आई मन शुद्ध है वृंदावन के माधव जी के मंदिर में किसी के बच्चे ने टट्टी कर दी थी सभी टट्टी टट्टी चिल्ला रहे थे पर किसी ने उसे साफ करने की कोशिश नहीं की गोपाल ने वह देख तुरंत अपनी धोती मलमल मल की नई धोती फाड़कर टट्टी को उठाकर जगह साफ कर दी औरतें यह देख कहने लगी जब इसने साफ किया है तो अवश्य इसी के बच्चे ने मैला किया होगा मैं मन ही मन कहने लगी देखो माधव ये क्या कह रहे हैं फिर कोई कहने लगा ये लोग साधु हैं योगिन स्वामी आदि साथ में थे इन लोगों की संतान कैसे मंदिर में विष्ठा पड़ी है सबको दर्शन की असुविधा हो रही है यह सोच इन लोगों ने साफ किया इस गंगा के घाट में यदि कहीं मैला पड़ा रहे तो गोपाल यहाँ वहाँ से चिथड़ा खोजकर उसे उसे उठा, उस स्थान पर कई हंडी पानी डाल, साफ कर देती है इससे दस लोगों को सुविधा हो जाती है लोगों को शांति मिलने से गुलाब का भी मंगल होता उनकी शांति से इसे भी शांति मिलेगी बहुत साधना तपस्या करने से पूर्व जन्म की बहुत तपस्या होने से तब कहीं इस जन्म में मन शुद्ध होता है